इसलिए ये अकेला ही खाएं इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़द की दाल के साथ तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं मना नहीं है लेकिन अकेली खाएं और बाकी जो दालें हैं अरहर की दाल है मूंग की दाल है लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गरम करके खाएं मैंने दही में भघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी या मठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं ना मट्ठा खाएं बघारा हुआ भी नहीं खाएं बागवट जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं बागवट जी ने कहा ना खाएं खा के देखें क्या होता है शरीर को तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर बाईस से पच्चीस बढ़ा हुआ था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल तो 100% परसेंट छह आठ महीने में हार्ट अटैक ही जाएगा इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बड़ा कभी भी नहीं क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का मूंग की दाल का बड़ा है दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें और अतिथि देवता है उसको जहर ना खिलाए तो ऐसी एक सूची है तो बागवट जी कहते हैं दो विरोधी चीजें साथ में ना खाएं और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी पर आप निसंकोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं अभी तीसरे सूत्र पे चलता हूं आज का बागवट जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं जमीन पर बैठकर ही खाएं क्यों खाएं जी प्रश्न आएगा आपके मन में तो बागवती जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं सुख आसन में तो आपके शरीर का जो जठर है ना यह जो है सबसे ज्यादा तीव्र है और इस आसन में इसकी तीव्रता हमेशा मेंटेन रहती है आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं इसमें तीव्रता घट जाती है और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी कारण क्या है आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते ना हमारे शरीर में कई चक्र है एक चक्र जो है ना ये जो पीछे जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है जहां मिलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है ये प्रदीप्त होता है तभी मन दीप्त होता है जब आप इस स्थिति में बैठे और इसका जठर पर सीधे असर है तो जमीन पे बैठ के ही खाएं और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठे उससे थोड़ा ऊपर रहे माने पट्टा रख के या स्टूल रख के थाली उस पर ऐसे बैठ के खाएं अब आप आज से एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका पेट आगे निकल आया है वो इस आसन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दें और तीन महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा आगे नहीं आएगा वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं बाकी किसी में भी नहीं वो गाय का दूध जब निकालते ना कैसे बैठते हैं? बस उस स्थिति में भी आप खाना खा सकते हैं उकड़ू कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं जैसे किसान जैसे हमारे कारीगर मजदूर उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा खाते भी हैं माने वो चेले हैं सब बाघवट के और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे पेट आगे निकलता ही जाएगा क्योंकि कुर्सी आपके लिए बनी नहीं है ये अंग्रेजों के लिए बनी है अंग्रेजों के लिए कुर्सी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके सभी जॉइंट्स कड़क होंगे कठोरता आएगी आपके यहां गर्मी बहुत है तो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सीबिलिटी है तो आप आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता जैसे मैं बैठा अमरीकी नहीं बैठ सकता तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया आधे तो बैठे हैं वो आपके लिए नहीं है कुर्सी ये अंग्रेजों की देन है तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। तो आप कहेंगे जी ले लिया तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में क्या करेंगे उसका हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है दुनिया भर का कचरा घर में ला रखना रसोईयों में मैं घर गाँव में जाता हूं ना तीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं खाली हैं, फेंकेंगे नहीं संभाल के संभाल के संभाल के कब काम आएंगे मालूम नहीं लेकिन वो भरते ही जाते हैं भरते ही जाते हैं रसोई में इतने डिब्बे डब्बिया हैं, काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है लेकिन रखा हुआ है पता नहीं कचरे से इतना मोह क्यों है जो बाहर फेंकना चाहिए वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है और फेंकने की बात करो अरे पता नहीं कभी काम आ जाए और वो कभी साठ साल में भी नहीं आता सौ साल में भी नहीं आता तो उसी कचरे में मैं गिनता हूं आपकी डाइनिंग टेबल अब आप जरा हिसाब निकालो जी ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल मान लो ये सौ स्क्वायर फिट की है दस बाई दस की है या मान लो पचास स्क्वायर फिट की है पचास स्क्वायर फिट की जगह आपने घर में घेर रखी है क्या भाव है मद्रास में जगह का तीन हजार रुपये स्क्वायर फिट और पचास स्क्वायर फिट आपने घेर के रखा है जरा जोड़ लो ना तीन हजार में पचास का गुणा करके और रोज का हिसाब निकाल लो तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया आपने तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दें नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें अब आखिरी बात आप कहेंगे राजीव भाई कुछ तो ऐसी बात करो ये डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो तो अगर आप सच में ईमानदारी से डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं तो कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठाऊं कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए आलती पालती मार के फिर खा लीजिए और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है मत लाइए मेरी तो विनती है मत लाइए उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पटरे ले आइए जो आपके रसोई में बैठ के आप खाएं तो बहुत अच्छा है वंदे मातरम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 सौ दो सौ पांच सौ या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें अब आगे का एक सूत्र बहुत अच्छा सूत्र है बागवट जी कहते हैं कि खाना जब दोपहर को खाएं और सुबह खाएं सुबह और दोपहर ये दो बात वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह का खाना खाएं, वैसे तो वो कहते हैं दोपहर का ना खाएं, दोपहर का खाना सवेरे खाएं लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांति लें खाते ही आराम करें काम कोई ना करें कब तक 20 मिनट 20 मिनट विश्रांति लें, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को जो बायां हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वामकुक्षी अवस्था में लेटे भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर बस उसी परिस्थिति में लेटे उसी स्थिति में लेटे क्यों लेफ्ट साइड आप जानते हैं हमारे शरीर में दो नाड़ियां वैसे तो तीन है तीन नाड़ियां एक सूर्य नाड़ी है एक चंद्रनाड़ी है एक मध्य नाड़ी है ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए लेटते ही शुरू हो जाएगी बीस मिनट जरूर लेट फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई तो बागवती जी कहते हैं ले लो एक झपकी वो ये कहते हैं रोको मत इस नीत को जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो 20 मिनट की झपकी ले लो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो इसके आगे नहीं तो अगर आप भोजन के बाद विश्रांति ले लें बीस से चालीस मिनट तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी आप चाहें तो आज ही करके देख लें मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं कि शरीर के चौदह वेग होते हैं वेग उनको कभी भी रोके नहीं उसमें से निद्रा है नींद जो है ना ये एक वेग है तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन को प्रेशर आता है तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही यह प्रकृति का नियम है तो आप ले लेना उस नींद को छोड़ते क्यों हैं? बहुत कीमती है लोगों को मिलती नहीं गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि बागवट्टी जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल और ब्राजील और मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं उनकी काम करने की एफिशियंसी तीन गुना बढ़ गई है तो आप भी महसूस कर सकते हैं और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है घर चलाना बहुत मुश्किल काम है और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं तो आपको काम तो घर में भी है आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप क्योंकि मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में कोई शर्म नहीं सास की शर्म नहीं ससुर की शर्म नहीं पति की शर्म नहीं बच्चों की शर्म नहीं आपने दोपहर का खाना खाया झपकी ले ही लो 20 मिनट से 40 मिनट जिंदगी आपकी सुखी रहेगी जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यह शरीर की जरूरत है जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं इसमें क्या शर्म करते हैं वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं है तो नींद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है तो आप ये कर लो पुरुषों के लिए भी मेरी विनती है आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं कुछ बना लो आगे पीछे कुछ तोड़ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं बीमा कंपनी में काम करते हैं तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर ये नियम बन चुका है आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कानून बन सकता है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं बाघबट्टो तो हिन्दुस्तान के थे अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं गुजरात में जाता हूं मैं राजस्थान में जाता हूं जयपुर जैसे शहर में राजकोट जैसे शहर में तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है कहा है जी खाना खा के झपकी ले रहे बहुत सुखी लोग हैं बहुत सुखी बहुत सुखी लोग हैं काठियावाड़ में मैंने देखा है क्या पोरबंदर क्या राजकोट क्या जामनगर क्या जूनागढ़ क्या अमरेली दोपहर को बाजार खुलेगा ही नहीं और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा है करोड़ों रूपये लेके सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना चार बजे के बाद अरे सेठ जी मेरे पास बैग भराए रुपयों का शाम को ले आना मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है मैं नींद ले रहा हूं अब कुछ लोग गालियां देते हैं क्या निकम्बे लोग हैं दोपहर को सोते हैं सो नहीं चाहिए जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में हर जगह यह देखने को मिलेगा दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही अच्छा अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना माने छह बजे खाना खा लिया तो आठ बजे ही जाना सोने के लिए उसके पहले नहीं क्यों सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है सुबह सूर्य का प्रकाश है पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं तो शाम के लिए वो ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक डायबिटीज सब बीमारी आने की संभावना अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है दोनों को शायद मिलाया उन्होंने वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि दस मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाए सुबह और शाम दोनों वज्रासन आप सब समझते हैं ये ऐसे पैर पीछे करके बस दस मिनट बैठ जाइए खाने के बाद सुबह भी और शाम को भी और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते महर्षि पतंजलि बागवट के बाद के हैं महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है वज्र आप समझते हैं एकदम कठोर मजबूत अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा गांधी जी को तो मेरे आंखों से नहीं देखा शोभा जी ने देखा है गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते थे सुबह घूमने जरूर जाते थे और घंटों घंटों तीन तीन घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डोले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं किताब पढ़ रहे वगैरह वगैरह तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती ये तीन सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हूं हमारे बागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए मॉडर्न साइंस में ना चित्त है ना मन है वो ब्रेन की बात करते हैं माइंड की बात करते हैं माइंड अलग है मन अलग है ब्रेन अलग है चित्त अलग है। तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है तो शायद इसी के लिए हमारे देश में यह है कि भजन करें खाने के पहले या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी और एक सूत्र बहुत महत्व का कि जब भी आप विश्रांति लें सुबह या शाम माने रात को सोएं या दिन में सोएं तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रखे सोएं तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा और पांव पश्चिम में रहे और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण दक्षिण में सिर रखें उत्तर में पांव उत्तर में सिर करके कभी भी ना कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है पढ़ना है लिखना है अभ्यास करना है तो उत्तर में मुंह रख के करें और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना जन्म का संस्कार है गर्भाधान संस्कार है मृत्यु भी एक संस्कार है तो उन्होंने पुस्तक लिखी है संस्कार विधि उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो क्यों कारण उसका बिल्कुल साफ है आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो पृथ्वी है इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स अब ये कैसे काम करता है पृथ्वी का उत्तर पृथ्वी का दक्षिण एक चुंबक की तरह से काम करता है गुरुत्व आकर्षण के लिए सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पांव दक्षिण है आप अगर पृथ्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए भागवत जी कहते हैं, नहीं सोना मान लो सो गए तो आपका सिर का उत्तर और पृथ्वी का उत्तर उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन माने प्रतिकर्षण बल लगेगा तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकर्षण बल आपके शरीर पर काम करेगा तो आपके शरीर में संकुचन आएगा कॉन्ट्रेक्शन तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है खून को भी प्रेशर आएगा और अगर खून को प्रेशर है तो नींद आएगी ही नहीं मन में हमेशा धड़पड़ धड़पड़ चलती रहेगी हृदय की गति हमेशा तीव्र रहेगी अब इसका उल्टा कर लो आपका सिर दक्षिण में कर दो ठीक है पृथ्वी का दक्षिण में आपका सिर कर दो तो आपका सिर तो नॉर्थ हुआ और पृथ्वी का दक्षिण हुआ